कथयामितदम बने चा त मुदिद्भिता शो हमदस्म तईष तव बल्लभा विषया शु क्षय नेति अहोचित्रमोचित्रम वे प्रे धन यद्ध मुक्तिद मु ब्रह्मक्रीड़ा मृग यो ब्रण विदा पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेबाबुद्धि प्रकाशम मुमह प्रपद्ये सदघन चिदघन आनंद घन नंदन, नंदन चरणार बिंदानुरागियों नियमानुसार थोड़ी देर हरे नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों को हल करना है अनंत जन्म बीत गए क्योंकि हम अनादि हैं और एक क्षण को भी हम अकर्मा नहीं रह सकते अतय प्रत्येक क्षण इन्हीं दो प्रश्नों के हल करने में लगे हैं किंतु अब तक हमने इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं किया भगवान अनंत बार आए संत अनंत बार मिले <coughs> सबने समझाया हमने सिर हिलाया कि हम समझ गए लेकिन नहीं समझे हम कौन हैं इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रों वेदों का अवलंब लेना पड़ेगा हमने भी लिया शास्त्रों वेदों ने कहा कि एक तुम हो और दो और हैं एक ब्रह्म एक माया तुम ब्रह्म की शक्ति हो ब्रह्म की तीन शक्तियां हैं एक पराशक्ति एक जीव शक्ति एक माया शक्ति तो शक्ति होने के कारण हमको भगवान का अंश कहा जाता है और अंश भी कैसा तटस्थ क्योंकि उभय कोटा व प्रविष्टत्वाद हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के भी अंश नहीं है और माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण के भी अंश नहीं है लेकिन हम श्री कृष्ण के समान चेतन हैं माया जड़ है तो भगवान और माया के बीच में हमारा स्थान है इसलिए हम कटस्थ कहे जाते हैं और भगवान के अंश होने का प्रमाण वेद शास्त्र का तो है ही प्रत्यक्ष प्रमाण भी है क्या हम भगवान को ही चाहते हैं उन को ही मेरा मानते हैं फिर क्या झगड़ा है झगड़ा यह है कि हम पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश नहीं है जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है और माया के अधीन है इसलिए भगवान को चाहते हैं किंतु प्रयत्न उल्टा करते हैं ध्यान दो प्रयत्न विपरीत करते हैं हम ये तो कहते हैं कि जाना है पश्चिम की ओर लेकिन जाते हैं पूर्व की ओर अज्ञान के कारण ज्ञान है और अज्ञान का कार्य करते हैं कितना बड़ा आश्चर्य ज्ञान है क्या ज्ञान है हम आनंद चाहते हैं केवल आनंद प्रतीक्षण आनंद मनुष्य ही नहीं समस्त जीव जो मायाधीन है केवल आनंद ही चाहता है और उसी के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहा है क्यों इसलिए कि भगवान और आनंद दोनों एक हैं ये तो लोग समझाने के लिए बोल देते हैं कि भगवान में आनंद है वेद कहता है ऐसा नहीं है आनंदो ब्रह्मी आनंद ही ब्रह्म है भगवान है तैतरी उपनिषद तीन छा और रसो वै सा वो आनंद है ये नहीं लिखा है वेद ने कि रसो वही तस्मिन उसमें आनंद है ऐसा नहीं दो सात तैतरीोपनिषद शेष रसा नाम रसतम परमा छांदोग्योपनिषद एक एक तीन वो आनंद है ये वेद कह रहे हैं आनंदम ब्रह्मणो विद्वान तैतरीोपनिषद दो चार दो नौ ब्रह्मोपनिषद भी कहता है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान सांडल्योपनिषद भी कहता है दो एक आनंदम ब्रह्मणो विद्वान विज्ञान द आनंदमय दो पांच तैत्तरियोपनिषदनंदो है यदेश आकाश आनंदो न दो सात तैतियोंपनिषद विज्ञान मानंदम ब्रह्म तीन नौ अट्ठाइस विज्ञान मानंदम ब्रह्म महोपनिषद दो नौ ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो आनंद है और भागवत भी कह रही है आनंद मात्र बर्चा तीन नौ तीन आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घ तापम दस अड़तालीस सात केवला नुभुबानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक् दस तीन तेरा सत्य ज्ञानान्तान मात्र करस मूर्त दस तेरा चौवन आनंद है वो रस है वो सुख है कठ रुद्रोपनिषत सत्ताइस रसम लध्आ सुखी भवत वो रस है वो सुख है वो आनंद है अगर हम मानेंगे उसमें आनंद है तो फिर भगवान और हो जाएगा आनंद और चीज हो जाएगी जैसे इस मकान में हम बैठे हैं तो हम अलग हैं मकान अलग है देखो रसगुल्ले में दो चीज होती है ना एक रस एक गुल्ला छेने वाला गुल्ला और चीनी के तरल रस में डुबो दिया तो रस गुल्ला हो गया ऐसा नहीं है भगवान भगवान ही आनंद है चाहे आनंद कहो चाहे भगवान कहो हम उसके अंश हैं इसलिए आनंद ही चाहेंगे चाहना पड़ेगा और क्योंकि एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकते देहवान नहीं कर्म कर चौवालिस इसलिए प्रत्येक क्षण उसी आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना पड़ेगा मजबूरी है और किया लेकिन जैसा हमने बार बार कहा है कि प्रयत्न उल्टा हुआ प्रयत्न सही नहीं हुआ तो फिर शास्त्रों वेदों का अवलंब किया गया वो ब्रह्म वो भगवान जिसके हम अंश हैं वो क्या है उसको जानना होगा उसको जानकर उसको पाकर ही हम आनंद सिंधु बनेंगे अर्थात आनंद प्राप्त करेंगे आनंद सिंधु बनेंगे का मतलब ये नहीं भगवान बनेंगे भगवान वाला आनंद हमको भी मिल जाएगा सदा को भगवान की बहुत सी परिभाषाएं हैं अनंत लेकिन एक तो मैंने आपको बता दी कि अनंद है दूसरी परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको समझे रहो ये तो वायु मान भूतान जायते ये न जाता न प्रयंत अभिशम विसंति तैतरी उपनिषद तीन एक जिससे संसार बनता है जिससे संसार की रक्षा होती है जिसमें संसार का लय होता है उसको ब्रह्म भगवान परमात्मा आनंद कहते हैं सोकामत बहुश्याम प्रजा ये स तपोत्यत सपस्तवाइदसृजत यदिद किंच तत्सृ्वा तदवानुप्रवेश तदनुप्रवेश सच तचाभवन्नुरक्त निलयन चा निलयनंच विज्ञानं सत्यंचात सत्यमत तैतरीय उपनिषद दो छ भगवान ने इच्छा की नोट कीजिए भगवान इच्छा करते हैं जो ये कहते हैं भगवान कुछ नहीं करते यानी ब्रह्म उनको बता दो ये वेद मंत्र है तैत्तरियोपनिषद तस्मा तस्मा दशा आकाशा, संभूता आकाशाद बायु बायो, बायो अग्निरापा अग्नि रा पृथ्वी पृथिव्या औषधया तैतरीोपनिषद दो एक और ये नारायणोत्तर उपनिषद में भी मंत्र है अर्थात ये सारा संसार भगवान से प्रकट हुआ है पैदा हुआ है यम सृजति विश्व विभर्त विश्वम भूंगते स सा आत्मा सांडल्योपनिषद दो एक जिससे विश्व उत्पन्न हो वो ब्रह्म है आनंदादेव देव विमान भूतानि जयंते क्लियर वेद मंत्र कह रहा है आनंद से ही संसार उत्पन्न हुआ तला नित शांत उपासित छोग्योपनिषद तीन चौदह एक तदाय क्षत छोग्योपनिषद छे दो तीन स आई छत आई तरपनिषद एक एक, एक एक एक तीन एक तीन एक, तीन एक। सा चक्रे प्रश्नोपनिषद छे तीन स आई छत बृहदारण्य को पिषद एक दो पांच ऐसा माया नार सिंह सर्विदम सृजती सर्विदम रक्षति सर्विदम संघरती तस्मा माया में शक्ति विद्यात नृसिहतापनी उपनिषद तीन तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं और वेदांत में जब प्रश्न किया पहला ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये ब्रह्म क्या होता है भगवान क्या होता है किसे कहते हैं तो दूसरा सूत्र बना दिया जनमाद जस से जाता जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे संसार की रक्षा हो जिसमें संसार का लय हो उसका नाम ब्रह्म एक एक दो और भागवत भी में भी जन्माद्यन्वयादित तरत चार थे स्विद्ध स्वराट प्रारंभ में इस संसार का बनाने वाला प्रकट करने वाला और आपको हमने बार बार बताया है भूलेंगे नहीं कि कुछ नया नहीं बनाया भगवान ने ये प्रकट किया है सूर्या चंद्र मसौधाता यथा पूर्वम कल्पयत पांच सात नारायण उपनिषद जैसा पहले संसार था वैसे ही प्रकट कर दिया प्रजा सिर्ज यथापूर्व तीन नौ तैतालीस जैसा पहले था ठीक उसी प्रकार प्रकट कर दिया और पहला कैसे था अपने अपने कर्म के अनुसार जैसा था और कर्म भी अनाद जन्म भी अनाद वेदांत में डिटेल में इसका निरूपण किया गया है दो एक चौतीस दो एक पैंतीस में तो भगवान की अनंत परिभाषाएं हैं प्रमुख है वो आनंद है और सृष्टि आदि करता है कोई महापुरुष सृष्टि नहीं करता और बाकी तो अनंत गुण है अनंत शक्तियां हैं और सब नित्य हैं, लेकिन भगवान के जो दो स्वरूप हैं उसमें एक स्वरूप में सब शक्तियां प्रकट नहीं होती ब्रह्म में अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म कहलाता है और सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती हैं ये भेद है ब्रह्म में भी सब शक्तियां हैं बार बार मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है प्रकट नहीं होती वो बोरे में रहने वाले गेहूं में वो डाल पत्ते फल सब है लेकिन वो प्रकट नहीं होते प्रकट होने वाला स्वरूप श्री कृष्ण का है हम इसीलिए बोलते हैं कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं इसलिए श्री कृष्ण को ही चाहते हैं यानी आनंद ही चाहते हैं इसलिए वाल्मीकि जी ने चैलेंज किया कितना बड़ा चैलेंज लोके नहीं सब विद्य जो न राम मनोव्रता संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो हमारे राम का भक्त न हो क्योंकि आनंद के सब भक्त हैं और आनंद ही राम है कृष्ण है तो सब राम कृष्ण के भक्त हैं अब वो नहीं प्राप्त कर सके कोई रीजन हो लेकिन चाहते हैं उन्हीं को उन्हीं के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं। उनको पाने के लिए जो साधन हमारे पास हैं, वे सब माइक है इसलिए वेदों ने कहा तुमको कुछ करना है तब उनकी कृपा होगी तब वे अपनी शक्ति देंगे इंद्रिय मन बुद्धि में तब तुम इंद्रिय मन बुद्धि से उनको प्राप्त कर सकोगे तब माया का अत्यंत भाव होगा और आनंद की प्राप्ति होगी सदा के लिए अतः जो कुछ करना होगा उस पर विचार किया गया तो तीन ही चीज हम कर सकते हैं सचित आनंद के अंश होने के कारण कर्म ज्ञान प्रेम तो कर्म पर विचार किया गया तो पता चला वेदों शास्त्रों के द्वारा कि कर्म अगर विधिवत करो एक एक शब्द पर ध्यान दो विधिवत एक मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर के एक स्वर में गलती हो जाए तो यजमान का सर्वनाश हो जाएगा इतने कड़े नियम हैं जैसे संसार के लोग होते हैं ना ऐसे ही देवता लोग हैं वो हमारे ही भाई है जैसे कोई साहब को उसका नौकर चाय पिलाता है खाना खिलाता है अब वो खाने में चीनी की जगह नमक डाल दे चाय को देते समय चाय गिर जाए थोड़ी सी उसके हाथ पर तो साहब क्या कहता है निकल गया हो साहब मैं 20 साल से आपकी सर्विस कर रहा हूं कोई मैंने जान के डाला है क्या आपके ऊपर बहस करता है कोई क्षमा नहीं करता संसार में ऐसे देवता लोग हैं उनके सब नियम है कायदे हैं कौन देवता क्या कपड़ा पहनता है क्या खाता है हर चीज अलग अलग है सबकी वैसे ही करना पड़ेगा जरा सा गड़बड़ किया तो दंड मिलेगा और अगर विधिवत कभी कोई कर ले तो स्वर्ग मिलेगा वहाँ भी माया वहाँ भी अज्ञान वहाँ भी दुख वहाँ भी काम क्रोध लोमो और वहा भी लिमिटेड सुख सीमित सुख और कुछ दिन के लिए ही तो क्यों जी भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की बड़ी तारीफ की है और कहा है कि श्रुति स्मृति ममई वाग्य बर्तते आगे छेदी मम अगर वर्णाश्रम धर्म को कोई छोड़ेगा तो मेरा दुश्मन है मैं दंड दूंगा मैंने बनाया है वर्ण आश्रम धर्म चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम अर्जुन ये चार वर्ण जो बनाए हैं हमने बनाए हैं इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए और ये आ, मेरी भक्ति करने वाले इसका उल्लंघन करेंगे तो दंड मिलेगा तो क्यों जी अगर हम आपकी भक्ति करेंगे तो आपकी एक शर्त है क्या एव तमेव शरण गच मेकम शरण ब्रज अन्य चिंतन तो मनन्न्य चेता सर्वभावे न भारत एक मेरे में ही मन रहे फिर देवताओं में मन करेंगे तो तो अन्य नहीं रहेंगे तो भगवान ने कहा हाँ, ठीक कहते हो देखो ऐसा है कि आज्ञा एवं गुणान दोषान मयाधिष्टान पेशान धर्मान संतज सर्वान माम भजे सच सतम ग्यारह ग्यारह बत्तीस ऐसा है मेरा कानून कि अगर वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाए तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा फिर दंड नहीं दूंगा और अगर वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके मनमाना हो जाए उखल तो दंड दूंगा हा हू त्यक्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन वो थे तदि तो नारद जी कहते हैं अगर कोई धर्म वर्म को छोड़ के और भगवान की शरण में जाए और बाईचांस उसका पतन हो जाए बीच में तो भगवान संभाल लेते हैं इसलिए डरो मत ये तो जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है पहले एकदम दौड़ने नहीं लगता कोई पहले घुटने के बल चलेगा फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा फिर लटपटाते चलेगा फिर दौड़ने लगेगा तो ऐसे ही अगर पतन होता भी है तो इससे घबराओ नहीं एक पांच सत्रह ते वर्णाश्रम धर्म इतना लंबा चौड़ा लिखा है वेदों ने स्मृतियों ने महाभारत ने हाँ यशाश्रिया में वह परिश्रम परो वर्ण आश्रमाचार तप्रुता दिशु ये लोग महामूर्ख हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं क्यों क्या मिलेगा इससे यशा प्रतिष्ठा होगी नाम होगा संसार मिलेगा खूब सारा भैभव अर पति बनेंगे अगले जन्म में इसी के लिए अरे संसार मिलेगा वो तो और हानिकारक है भगवान तो कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं तम भ्रंशयाम संपद्यो जस्य चेच्छा मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं युगृहण्या हरिश से तम शनि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका वैभव छीन लेता हूं इसीलिए कुंती ने बर मांगा था विपद संतु नश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम दर्शनम जन्मता श्री धमान मद पुमान्यभिदा तुम वहीकिन गोचरम एक आठ पचीस एक आठ छब्बीस हे भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी होकर बर मांग रही है हमारा संसार जो कुछ है छीन लो क्यों अगर संसार की एक भी चीज किसी के पास अधिक है खाली रूप खाली एक धन कोई एक कला गाना अच्छा जानता है कोई एक चीज है अधिक तो लोग घेरेंगे अरे साहब वो आया है गवैया अरे वो आया है लता मंगेशकर आई है चलो देखें उसको अरे क्या देखोगे भैया काम नाक तो ये थे तुम्हारे अरे इतनी बड़ी गवैया है ठीक है गवैया है हजारों की भीड़ अब उसको जब देखा भीड़ को हम भी कुछ है भगवान के बाद हमारी नंबर है सबको ऐसे फीलिंग होती है अरे जुआ जुवावस्था में तो धन भी न हो गुण भी न हो अंगूठा छाप हो वो नी एट के चलता है वो लड़का वो लड़की विद्वान <laughs> ने लिखा कि प्राप्त तो सोर से बरसे से चाप सरायते। सोलह वर्ष की उम्र में गधी भी अपने को अप्सरा मानती है गधी ओ वाला एक, एक स्त्री को लड़की को कोई देवता मिल गया कहीं जा रहा था तो उसको मजाक सूझा उसने कहा बिटिया इधर आना आई उन्होंने कहा मैं देवता हूं मुझसे बर मांग ले बरमान 16, 18 वर्ष की थी कहा मुझे बर नहीं चाहिए जोत में देना हो दे दो तुमने कहा कि सुंदर बना दूं, तो उसने एक झापड़ लगाया मैं क्रूप हूं क्या मेरे पीछे लड़के घूमते रहते हैं तीन चार अगर किसी के पास कई गुण हो सुंदर भी हो पैसा भी हो कई चीजें हो फिर क्या बात है ग्रह गृह बात बस बिछी ता बीछी ताहि पियाई पिया बारूणी तो कहिए कहा उपचार एक तो बंदर बड़ा चंचल होता है और उसको कोई भूत लग जाए बंदर को तो फिर क्या हाल होगा और फिर उसको वायु का रोग हो जाए तो क्या हाल होगा और फिर उसको बिच्छू डंक मार दे तो फिर क्या हाल होगा और फिर उसको दो बोतल शराब पिला दो दो तो ऐसे बंदर का क्या हाल होगा ऐसे ही हम लोगों का हाल है अगर दो तीन चार चीज हो जाए हमारे पास तो क्या बात है क्यों जी तुम लेक्चर सुनने नहीं आते टाइम नहीं है ओ, क्या आकड़ के जवाब दे रहा है? टाइम नहीं है दिन भर फोन करते हैं गद्दी पर बैठ के अरब पति <laughs> उनके पास टाइम नहीं है एक छोटा सा आपका टाइम लेंगे बता रहे हैं अपना प्रैक्टिकल किस्सा रायगढ़ है एक जगह बिलासपुर के पास वहां मैं सबसे पहले लेक्चर देने गया तो वहां एक बड़े सबसे बड़े सेठ थे उनका नाम था करोड़ी मल आधा शहर लगभग उन्हीं का था अरब पति थे तो मैंने कहलवाया उनके पास कि मैं तुम्हारे शहर में आया हूं तुम्हारा गेस्ट हूं तो आ, मेरा निवेदन है कि तुम आ, मेरा लेक्चर सुनने आया करो वहां दस बारह दिन लेक्चर दिया वो एक दिन भी नहीं आए अरब अरबपति है प्राइम मिनिस्टर जाए तो आएंगे उसके पीछे पीछे कि कोई ही व्यापार का लाइसेंस दे दे तो और चार अरब हो जाए और जगतगुरु के पास क्या लेने आएंगे खैर अंतिम दिन हम जाने लगे जब वहां से तब उन्होंने दस बारह सेठ भेजा कि महाराज जी हमारे सेवा कुंज में पधारें दो मिनट को अपना चरण डाल दें सब जगत गुरु आते हैं वहां तो हमको मजाक सूझा तो मैंने एक शेर बनाया और बना के लिख के भेज दिया उनके पास शेर है सुन लो नशा है तुझको दुनिया का नशा है तुझको दुनिया का तेरे पास दुनिया है और मुझे है दुनिया वाले का दोनों नशे में है नशा है तुझको दुनिया का और मुझे है दुनिया वाले का मेरा मासूक साकी है अब अतु आशिक खाली प्याले का मेरी तेरी नहीं बनेगी बार और उसके बाद मैं चला गया उस समय शंकर थे चीफ मिनिस्टर उनके यहां मैं जाके ठहर गया और नागपुर में लेक्चर देने लगा वहां पहुंचे वो करोड़ी मल चीफ मिनिस्टर के पास अरे ओ जगत गुरु जी नाराज होके चले आए हैं आप कुछ कहिए उनसे कि मेरे यहां चले रविशंकर ने कहा मैं नहीं कह सकता मेरी हिम्मत नहीं है तुम ही कहो जाके तुमने कोई गलती की होगी तो संसार में संसारी वस्तु का इतना नशा होता है वो कह देता है टाइम नहीं है मरने के बाद जब दंड मिलता है तब उसको याद आती है अरे मैंने बड़ी गलती की हा? तो संसार में हमारा आनंद नहीं है यह बात अगर मेरी बुद्धि में बैठ जाए जैसा कि मैंने कल कहा था कि संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं करता सब अपने सुख के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं वो सुख भगवान वाला वो संसार में ब्रह्मलोक तक नहीं है तो कर्म धर्म से हमारा लक्ष्य हल नहीं होगा मैंने दो दिन पहले आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखा था कि शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से पूछा था कि ऐसा कोई मार्ग सरल बताओ जिससे हमारा आनंद मिले हमारा माने आत्मा वाला लेकिन कलुयुग के जीवों के अनुसार वो कठिन मार्ग ना हो तो सूत जी ने उत्तर दिया था सभी पुंसाम परो धर्मो या तो भक्तिरथ हो धर्म दो प्रकार का होता है पहले आप लोग फिलॉसफी समझ लीजिए हमेशा कुछ छुट्टी मिले धर्म दो प्रकार का होता है क्यों इसलिए कि दो ही पर्सनैलिटी है ना हमारे सिवा बहुत ध्यान से सुनो एक भगवान एक माया तो हम या तो भगवान को धारण करेंगे या तो माया को धारण करेंगे तो दो ही धर्म है धर्म माने धारण करने योग्य और यही दो हम हैं एक आत्मा एक शरीर तो एक शरीर का धर्म संसार आत्मा का धर्म परमात्मा यानी आत्मा परमात्मा को धारण करे शरीर संसार को धारण करे बस काम बन जा तो शरीर का जो धर्म है उसको अपर धर्म कहते हैं माइक धर्म कहते हैं त्रिगुणात्मक धर्म कहते हैं आगंतुक धर्म कहते हैं और आत्मा का जो धर्म है उसको आध्यात्मिक धर्म कहते हैं पर धर्म कहते हैं स्वाभाविक धर्म कहते हैं वो बदलता नहीं और ये शरीर का धर्म बदलता जाता है कैसे देखो 25 साल तक गुरुजी ने कहा ब्रह्मचर्य से रहना स्त्री की शकल नहीं देखना पच्चीस साल तक ठीक है पच्चीस साल बाद आए गुरुजी, एक लड़की से ब्याह कर लो है आपने हमको अभी तक पढ़ाया था कि स्त्री की शकल नहीं देखना अब कहते हैं ब्याह कर लो है जो कहते हैं वो करता जा बदल गया धर्म चलो भाई यही ठीक होगा अब ब्याह कर लिया अच्छे बच्चे कच्चे हुए सब में अटैचमेंट हो गया नाती पोते तक होते गए अब पचास साल के हो गए फिर गुरुजी आए ऐ सब को छोड़ दे और मिया बीबी दोनों जंगल जाओ अरे को छोड़ दे ये बच्चे हमारे इनको पाला पोसा है अटैचमेंट हो गया है हा हा अटैचमेंट को हटाने के लिए तो कह रहे हैं फिर पच्चीस साल जंगल में रहे मियाँ बीबी फिर कहते हैं इधर आ ये तेरी कौन है बीबी है गधा तेरी बीबी ये नहीं है अनंत जन्म में अनंत बीबी बन चुकी है तेरी अरे कुटिया भी तेरी बीबी बनी है गधी भी बनी है अनंत भार तूने जन्म लिया है चौरासी लाख में तेरी बीबी है बड़ी बीबी वाला बना है पच्चीस साल की उम्र में सात चक्कर लगा लिया तो मेरी बी है ये तेरी वरी नहीं है अबाउट टर्न तुम दोनों अलग अलग जाओ भक्ति करो भगवान की फिर वही पहुंचा दिया ब्रह्मचर्य की अवस्था में ये बदल रहा है ना धर्म अब ब्राह्मण का अलग क्षत्रिय का अलग वैश्य का अलग सूद्र का तो महाभारत ने वेद व्यास ने कहा देखो भैया ये जो धर्म का नियम है ये लोक यात्रार्थ में वेह धर्मस्य से संसार चलाने के लिए यह वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है सब मिलिट्री में चले जाएंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी अरे कुछ फौज में जाए कुछ पुलिस में जाए कुछ लड़की करें कुछ पीडब्ल्यू में जाए कुछ स्कूल में पढ़ावे, तमाम आवश्यकता है मनुष्य की तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं इसलिए हमने बनाया है कि ब्राह्मण शास्त्रों वेदों को पढ़े पढ़ावें, क्षत्रिय युद्ध करें देश की रक्षा करें सब अलग अलग इसके लिए है ये आत्मा का कल्याण नहीं होना है इस धर्म से असली धर्म क्या है तो बताया सूत जी ने वो जो हमने श्लोक कहा था एक दो छह सूत जी ने धर्म स्वुषित पुनसाम विश्व से न कथा सूझा नोत्पाद यदि श्रम ए वही केवलम एक दो आठ अगर धर्म का पालन करने वाले को श्री कृष्ण प्रेम न मिले तो वो धर्म अधर्म है व्यर्थ है वो सोचा कर हमने बड़ा धर्म का पालन किया स्वस्थ स्थर्मस् संसिधिर हरितोषण एक आठ तेरा एक दो तेरा धर्म का परिणाम क्या धर्म का परिणाम है श्री कृष्ण प्रेम अगर वो नहीं है तो धर्म गलत वासुदेव परो धर्म एक दो वंतीस धर्मो मद कृत प्रोक्ता 11 उन्नीस 27 जो भगवान से प्रेम पैदा करे वही धर्म धर्म है और बाकी धर्म फिजिकल धर्म है उसका परिणाम माइक विप्रा सड गुण जुता दर बिंद नाभ विमुखा छपचम वरिष्ठ हे भगवान सात नौ दस भागवत बारह गुणों से युक्त विद्वान ब्राह्मण भी हो धर्म का पालन करने वाला तो भी अगर श्री कृष्ण भक्ति से रहित है वो निंदनीय है और चांडाल भी अगर श्री कृष्ण का भक्त है तो बंदनीय है मन निमित्त कृतम पापम मधर्माय च कल्पते महामनाध्य धर्मोपि पापम स्या मत प्रभावता पद्म पुराण भगवान कह रहे मेरे निमित्त पाप भी करे तो वो धर्म हो जाएगा मुझको छोड़कर धर्म भी करे तो वो पाप हो जाएगा सकर्ता सर्वधर्मा नाम जो भक्तस्तव स्त के सब सकरता सर्व पापा नाम जो न भक्त्युत स्कंद पुराण जो श्री कृष्ण का भक्त है उसने सब धर्म का पालन कर लिया ये मान लिया गया और जिसने श्री कृष्ण ने भक्ति नहीं की वो पाप के सिवा कुछ नहीं करेगा पुण्य पुण्य नहीं करेगा पुण्य भी पाप है क्यों वो भी बांधता है स्वर्ग देता है और फिर पटक देता है मृत्युक में तो सुकृत दुष्कृत धुनुते कौशिक की उपनिषद में मंत्र है एक चार कि सुकृत भी नष्ट हो दुष्कृत पाप भी नष्ट हो तब मोक्ष होता है यह पुण्य भी बंधन कारक है क्योंकि स्वर्ग मिलेगा तो पुण्य भी पाप है क्योंकि उसका फल दुख है बंधन है तो इस प्रकार वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र भागवत पुराण सब कह रहे हैं कर्म धर्म का अगर विधिवत पालन हो सुनो कंक्लूजन तो नश्वर स्वर्ग मिलेगा और अगर विधिवत न किया तो दंड मिलेगा और इस कलयुग में विधिवत कर्म हो ही नहीं सकता और गीता क्या कहती है घड़ी कहती है कल बताना बोलिए लाडली लाल की